आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को जो उपदेश दे रहे हैं उन उपदेशों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आपने सुना जहां भगवान ने कहा कि व्यक्ति को निष्काम होने का प्रयास करना चाहिए और यह निष्कामता तभी कोई व्यक्ति हासिल कर सकता और इसके लिए उसे एक ऐसे तत्वविद व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो मेरे ज्ञान से सुसंपन्न हो जिसे मेरा ज्ञान हो और जो शांत मना हो तो ऐसा व्यक्ति जिज्ञासु को मेरे ज्ञान से सुसमृद्ध कर सकता है अब भगवान बता रहे हैं इस समय कि ये जो देह है ये वास्तव में क्या है यो असौ गुनेर विरचितो देहो अयम पुरुषस्य हि संसार स्तनिबंधो अयम पुन्सो विद्या चिदात्मना सूक्ष्म और स्थूल शरीरों की उत्पत्ति प्रकृति के गुणों से होती है जो भगवान की शक्ति से विस्तार पाते हैं जब जीव झूठे ही स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के गुणों को अपने असली स्वभाव के रूप में मान लेता किंतु ये मोहमई अवस्था असली ज्ञान द्वारा नष्ट की जा सकती है। तो हम सुनते चले आए हैं कि ये जो संसार हमारा है, ये संसार में जो हम फंसे हुए हैं, अनंत जन्मों से, ये हम अपने गलत पहचान के कारण ही फंसे हुए हैं। वो जो हम है नहीं, उसको हमने मान लिया कि वो हम हैं, यानी शरीर, जो कि जड़ ह� चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो, चाहे वो स्थूल शरीर हो। इसकी उत्पत्ति प्रकृति के गुणों से होती है। तामसिक शरीरों की उत्पत्ति होती है, राजसिक शरीरों की उत्पत्ति होती है, है ना? तीन गुणों से मिश्रित शरीर है, उनसे उत्पत्ति होती है। ये हम जानते हैं, देखते हैं अपने आसपास। हमारा अप बहुत भाग्यशाली कहते हैं। अगर आपको याद हो, तो दत्तात्रेयजी ने भी यही कहा था कि ये जो मनुष्य शरीर अभी मिला है, ये बहुत ही, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है और अनित्य है। मृत्यु उसका पीछा करती रहती है। ये समाप्त हो उससे पहले व्यक्ति को भागवत प्रेम प्राप्त कर लेना चाहिए, है ना? तो य कि ये जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर है, ये प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होता है, और ये प्रकृति के गुण भगवान की शक्ति से विस्तार पाते हैं, है ना? गुणों में इतनी शक्ति नहीं कि वो भगवान की शक्ति को अच्छा दिखते हैं, ये प्रकृति के जो गुण हैं, वो भगवद शक्ति से प्रकटित होते हैं, यानी अपना स्वभाव समझ लेता है, तो उसके संसार का जन्म होता है, उसे मोहों की प्राप्ति होती है, है ना? हमने पिछली दफा एक श्लोक सुना, जहां भगवान ने ईंधन और अग्नि की उपमा शरीर और आत्मा से दी थी, क्योंकि काफी हद तक अग्नि ईंधन पर निर्भर करती है, वो उसके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि हम भी जब हम ईंधन से अलग नहीं देख पाते हैं हमें लगता है कि नहीं क्योंकि ईंधन है इसलिए अग्नि है जैसे गोबर है गोबर जलता है तो उसमें से अग्नि निकल रही है जैसे काठ है लकड़ी तिल्ली है हुँ? वो जलता है तो फिर अग्नि निकलती है ये बात अलग है कि ये जो ईंधन है ये अलग-अलग हो सकता है ये ए या कहीं गैसोलीन फट गया विस्फोट हो गया तुम्हारे से महा अग्नि निकली या ज्वालामुखी फट गया तो उससे महा निकली तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें लगता है कि ईंधन के बगैर अग्नि नहीं है लेकिन सत्य ऐसा नहीं है हम क्योंकि हमें ऐसा महसूस होता है तो ऐसा लगा इसी तरह से हमें लगता जीव शरीर में रहता है, यानी जीव ही शरीर है, है ना? ऐसा लगने लगता है, लेकिन ये सब रूप से आरोपित अस्तित्व है, असलियत ये नहीं है। भगवान की अचिंत्य शक्ति जो अविद्या है, उसके द्वारा ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर के गुण हैं, वो जीव पर लादे जाते हैं, क्योंकि वो अप वो खुद को भगवान के दास के रूप में नहीं देखता है वो शरीर से विरक्त नहीं हो पाता है वो शरीर में पूर्ण आसक्त रहता है शरीर के सुख दुख को आत्मा का सुख दुख समझता है और इसीलिए आवश्यक होते हैं भगवान के चरण आशित महत लोग। उनका संग उनका सत्संग उन्होंने अनुभव किया होता है उन्होंने ये अनुभव में आता है कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर से अलग हैं, है ना? तो जो असली ज्ञान है, जो असली विद्या है, उसी के द्वारा भौतिक जगत को हम धीरे-धीरे खंडित करके देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आध्यात्मिक सत्य कभी भी बदलता नहीं है, वो एक ही है और वो है भगवान, भगवान ही आध वही त्रिकाल सत्य हैं, वही वास्तविक वस्तु हैं। तो जैसे कि हमने पिछले अध्याय में जाना, जहां पर जी ने कहा, ये जो हमारा शरीर है, वास्तव में ये एक वृक्ष जैसा है, और ये अगले शरीर के लिए कर्म बीजोत्पन्न करता है। परन्तु इस चक्र को ज्ञान के द्वारा काटा जा सकता है। शिवमद ये बताया है कि ये जो संसार है ये एक उल्टा पेड़ है अश्वत्थ का पेड़ है उल्टा जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं और उसके शाखाएं प्रशाखाएं उसके पत्ते वो सब नीचे की तरफ हैं ये ठाकुर जी ने बताया है हमें है ना अगर हम इसे महसूस करे तो ये बिल्कुल सच बात है जैसे कि एक जड़ है वृ तो वहाँ से पोषक तत्वों को खींच करके वो पेड़ के रूप में परिवर्तित होती है, फल आते हैं, पत्ते आते हैं, विभिन्न प्रकार के पुष्प आते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो समस्त संसार है, इसकी जो जड़ है, वो ऊपर से है, यानी सब कुछ ऊपर से, यानी भगवान की तरफ से हैं। भगवान की शक्ति के द्वारा स तो उस भगवद शक्ति को उस भगवान को जो समझ लेता है वो मोह के गर्त में नहीं गिरता है, है ना? यदि जीव भगवद्ज्ञान को समझ ले तो उसकी सारी की सारी कन्फ्यूशन, उसकी सारी के सारे भ्रम दूर हो सकते हैं, उसकी स्थिति सुधर सकती है। वो समझ सकता है कि शरीर तो हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। शरीर मे� को दिया है भगवान ने कृपा करके तब वो भगवान के साथ सीधा संपर्क कर सकता है और उस सीधे संपर्क के द्वारा जिसके लिए उसे भजन करना पड़ेगा भक्ति करनी पड़ेगी वो उस सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर सकता है उस जीवन को प्राप्त कर सकता है जो दुखों से बिहीन हो हुँ? क्योंकि दुख तब उत्पन्न होता है जब हम संसार से लेकिन जब शरीर से मोह ना रहे शरीर के संबंधियों से कोई मोह ही ना रहे और मोह हमारा सारा का सारा वो भगवान के चरणों को आश्रय कर ले तब बताइए कहां पर लॉस है कहां पर नुकसान है तब तो फायदा ही फायदा है जीते हैं तो भजन और जीने के बाद भी क्या होगा उसके लिए भी एकदम अभय रहता है भक्त 11वें श्लोक में भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं तस्मा जिज्ञासायत मान आत्मस्थम केवलम परम संगम्य निरसेत एतत वस्तु बुद्धेम यथाक्रमम अर्थात मनुष्य को चाहिए कि ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वो अपने अंदर स्थित भगवान के निकट पहुंचे भगवान के शुद्ध दिव्य अस्तित्व को समझ लेने पर मनुष्य को चाहिए कि वो धीरे-धीरे भौतिक जगत को स्वतंत्र सत्ता मानने के झूठे विचार को त्याग दे। तो देखिए भगवान सलाह दे रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने यही कही कि इस जगत में निष्काम भाव से रहो और वो तभी संभव है जब मेरा आश्रय लो और मेरा � और तब क्या होगा? तब तुम ये देख पाओगे कि ये जो शरीर है ना, ये शरीर तुम नहीं हो। तो अविद्या जो इस शरीर को जन्म देती है, अविद्या जिसकी वजह से शरीर में और शारीरिक में मोह होता है देह और दैहिक में, वो अविद्या कटेगी कैसे? तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो ज्ञान आप लेंगे, जिस ज्ञान को आप हासिल करेंगे अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर, उसका अनुशीलन करना होगा, यानी भजन करना होगा, भक्ति करनी होगी, और उस भक्ति के द्वारा धीरे-धीरे हम अपने अंदर स्थित भगवान के निकट पहुंचेंगे। यानी यहाँ पर एक शुभ समाचार दिया गया है, कि ये शरीर बेशक कितना ही कभी भी टेम्पररी नहीं होती, वो वास्तववस्तु है भगवान, वो नित्य थे हैं और रहेंगे, त्रिकाल सत्य हैं वो। तो भजन करते हुए ज्ञान का अनुशीलन करते हुए, धीरे-धीरे-धीरे हम भगवान के निकट पहुंच सकते हैं, और जब भगवान के निकट पहुंचकर, भजन करते हुए उनके अनुभवों से युक्त हो जाते हैं, उन हम देख पाते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा अनित्य है, इतना अनित्य है कि इसे क्या सच माने? बहुत एक जगत स्वतंत्र सत्ता नहीं है, भगवान की शक्तियों से ही कार्यरत है। तो इस श्लोक में एतद वस्तु बुद्धिम का अर्थ है बहुत एक जगत के प्रत्यक्ष अस्तित्व को देखना, न कि हर वस्तु को भगवान से प अगर हम भौतिक जगत को अपने आसपास के लोगों को भगवान से जुड़ा हुआ देखते हैं तब समस्या नहीं आती है परंतु उसे जुड़ा हुआ देखने के लिए हमें भजन करना होगा भगवान के निकट पहुंचना होगा तब धीरे धीरे धीरे धीरे हम भौतिक जगत को स्वतंत्र सत्ता मानने से दूर हो जाते हैं हम समझ जाते हैं सब भगवा� तो ये है कि हमने ये जान ली, किसी ने हमें बता दिया, हमने समझ भी लिया, ठीक है। लेकिन ये बात अनुभव में नहीं आई, है ना? जब हम देखते हैं कि हम तो भगवान के ही शाश्वत अंश हैं आत्मा के तौर पर और शरीर भी भगवान ने ही हमें दिया है, उन्ही के कारण हमें समस्त प्राप्ति हुई है, तब हमें ज्ञान प्रेमी हैं, उनके सेवक हैं, उनके दास हैं। तब हम इस झूठी कल्पना से बहुत दूर हो जाते हैं कि ये जो मोहमय बहुत एक जगत है, ये सत्य है, है ना? क्योंकि तब हमारा जो आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान है ना, वो ढका नहीं रहता, क्योंकि भजन करते करते, गुरुदेव की कृपा से, भक्तों की कृपा से, � नाम की कृपा से धाम की कृपा से हमारे हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होने लगता है है ना हम हर वस्तु के भीतर हर व्यक्ति के भीतर भगवान की परम उपस्थिति का ध्यान करने लगते हैं यहां भी भगवान है कहीं ऐसी कोई जगह नहीं कोई भी जगह नहीं कोई विश्व रूप नहीं जहां भगवान ना हो सब जगह है क्योंकि यहां इस श्लोक में एक शब्द का उपयोग हुआ है जिज्ञासा यानी मनुष्य जीवन मिला ही है इस परम सत्य को समझने के लिए और इसके लिए गंभीर प्रयास करने के लिए ये नहीं कि जब हमारा समय निकल जाए हम बहुत वृद्ध हो जाएं तब हम सोचें कि हम भजन भक्ति करेंगे तब कोई खास फायदा होगा नहीं फायदा नहीं, होगा, ऐसा नहीं, है। लेकिन इतना फायदा नहीं होगा। पूरा मनुष्य जीवन लगा दिया, दुनिया को समझने में, तो अंत में क्या पाया? अंत में तो हार गए, तो भगवान के चरण शरण ली, और वो भी सच्चे अर्थों में नहीं ली, है ना? आज भी कोई हमें बता देके है, नहीं नहीं, तुम जीते हुए हो, तुम्हें ये मिला, वो मिला, तो भगवान में से मन हटने लगेगा। इसीलिए ब परम सत्य यानी भगवान को समझने का गंभीर प्रयास करना होगा